गीता तत्वचिंतन सदसद विवेचन ध्यान योग तथा एकाग्रता में भेद आचार्य शंकर श्वेताश्वतरोपनिषद भाष्य में कहते हैं कि ऋषियों ने उस परम मूल कारण को जो समस्त प्रमाणों के अगोचर हैं एक भिन्न ही प्रकार से देखा और वह था ध्यान योग का अनुगमन जब हम अपने मन को संसार की वस्तुओं से समेटकर उसके अपने ही ऊपर एकाग्र करते हैं तो यह ध्यान योग के अभ्यास के नाम से जाना जाता है मात्र मन की एकाग्रता को ध्यान योग नहीं कहते मन तो अपनी अभिरुचि के विषय में सहज ही एकाग्र हो जाता है यदि किसी को संगीत में रुचि है तो संगीत का अभ्यास करते समय उनका मन संसार के सब विषयों से हटकर संगीत में एकाग्र हो जाता है यदि किसी को चित्रकारी में रुचि हो तो चित्र बनाते समय उसका मन वहां एकाग्र हो जाता है कलाकार का मन कला में एकाग्र हो जाता है पर इसे ध्यान योग नहीं कहते हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पढ़ते हैं कि शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में इतनी तल्लीन थी कि उसे दुर्वासा मुनि के आने का पता तक न चला और इस प्रकार वह उनकी सापभाजन बनी पर उसकी यह एकाग्रता ध्यान योग की एकाग्रता नहीं है तो ध्यान योग की एकाग्रता क्या है जब हम अपने मन को संसार के पदार्थों से समेटकर उसके अपने ऊपर ही केंद्रित करते हैं तो यह अभ्यास ध्यान योग के अभ्यास के नाम से जाना जाता है जिस उपाय से हमारा मन बाहर के पदार्थों से हटकर अपने स्वयं के ऊपर आकर खड़ा हो जाए उसे ध्यान योग कहते हैं आज हमारा मन अत्यंत बिखरा हुआ है इसलिए हमें उनकी संभावनाओं का पता नहीं चलता आज हमारा मन भोथरा है उसमें पेनेट्रेटिंग पावर भेदन शक्ति नहीं है परंतु जिस समय ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को स्वयं अपने ही ऊपर एकाग्र करने में समर्थ होते हैं तो मन में अंतर भेदन की शक्ति आ जाती है और वह अपनी गहराइयों में उतरने लगता है अपनी परतों को छेदता हुआ नीचे उतरता जाता है उस समय कुंडलनी शक्ति का जागरण होता है और हमें विलक्षण आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं एक समय ऐसा भी आता है जब मन अपनी सारी परतों को भेद कर अपनी सीमा को मानो छलांग मारकर पार कर जाता है और उस अवस्था में लीन हो जाता है जिसे मांडुक्य उपनिषद की भाषा में कहा गया है अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्मा प्रपंचोप समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम स आत्मा स विज्ञेय वह चौथी अवस्था तुरीय ऐसी है जो अदृष्ट ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में न आने वाली अव्यवहार्य व्यवहार से परे अग्राह्य कर्मेंद्रियों की पकड़ में न आने वाली अलक्षण सब प्रकार के लक्षणों से पहचान से शून्य अचिंत्य मन बुद्धि से परे अव्यपदेश वाणी द्वारा अकथनीय एकात्म प्रत्यासार एकमेव आत्मतत्व के बोध से ही प्राप्त होने वाली प्रपंचों से परे शांत अविकारी शिव मंगलमय और अद्वै सब प्रकार के भेदों से रहित है वही आत्मा है और वही ज्ञातव्य है नित्य सत्य सत तुरी अवस्था यह तुरी यह चतुर्थ अवस्था यह आत्मा ही एकमात्र सत्य है शेष तीन अवस्थाओं में जगत जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में जो कुछ अनुभव में आता है सब असत है भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सत और असत के तत्व को तत्व द्रष्टाओं ने इस प्रकार जाना है कि सत सदैव है और असत कभी नहीं है यह जो असत असत्यस्तित्वसा दिखाई देता है वह इस सत की ही अनिर्वचनीय माया शक्ति का खेल है यदि पूछो कि सत्य की इस माया शक्ति का उद्भव कब क्यों और कैसे हुआ तो इसका उत्तर मात्र मौन है